श्री माँ शारदा देवी मानवी अपव्यय उन्हें पसंद न था एक दिन बलराम बाबू के घर का नौकर टोकरी में कुछ शरीफे लाकर उद्बोधन के ठाकुर घर में रख गया और नीचे जाकर पूछा टोकरी का क्या होगा नीचे जो लोग थे उन्होंने कहा उसका फिर क्या होगा बाहर फेंक दे माँ यह सुनते ही रास्ते की तरफ बरामदे में गई और देखा कि टोकरी अच्छे और काम में लाने योग्य है अतः इस प्रकार के अपव्य की निंदा करते हुए उन्होंने टोकरी मंगवाई और धोकर रख दिया राम में प्रति शनिवार को बदनगंज से जयराम बाटी जाते थे इसलिए कोई अच्छी खाने की चीज़ होती तो माँ उनके लिए उठा कर रख देती एक दिन शनिवार को किसी भक्त महिला ने भुनी खिचड़ी पकाई थी जब राम मय आए तब माँ ने उनके सामने बहुत सी खिचड़ी परोश दी पेट भर खा लेने के बाद जब वे बाकी खिचड़ी फेंक देने को उठे तब मां ने कहा बेटा ऐसी अच्छी फेंको मत और बगल के मकान के एक सदगोप की लड़की को बुलाकर दे देने को कहा जब वह आकर बड़े आहलाद के साथ खिचड़ी ले गई तब मां ने कहा जिसका जो प्राप्त हो उसे वह देना पड़ता है जो चीज़ आदमी खा सकता है उसे गाय को नहीं देना चाहिए गाय और कुत्ते यदि न खाए तो उसे तालाब में फेंक देने से मछलियां खाएंगी। नष्ट नहीं करना चाहिए कोई चीज़ वे नष्ट नहीं होने देती थी फल और तरकारियों का छिलका आदि भी वे गायों के लिए उठाकर रख देती थी पुराने लकीर की को पीटने में अभ्यस्त मनुष्य के समाज में कभी कभी अचानक ऐसे विकट प्रार्थन आ खड़े होते हैं जिनका समाधान बहुत स्थानों में समाज केवल अवज्ञा द्वारा ही करना चाहता है लेकिन महामानवों के हृदय मुकुर में इन क्षेत्रों में भी सत्य का ऐसा प्रकाश प्रतिफलित होता है जिसकी सहायता से समाज को नए पथ का इंगित मिलता है कलकत्ते में माँ के मकान के सामने एक आदमी रहता था अपनी उपपत्नी की कठिन पीड़ा में उसने जान की बाजी लगाकर उसकी सेवा की थी गुण गुण ग्रिणी ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कैसी सेवा की है बेटी ऐसा कभी देखा नहीं इसी को कहते हैं सेवा इसी को कहते हैं लगन माँ जिससे यह बात कही वह यद्यपि उस समय चुप रही पर उसके मन में घृणा ही रही उपपत्नी की कौन सी सेवा ना कि इस उदारता को समझने में कुछ समय तो लगेगा ही थ्री को अब तक हमने गंभीर वातावरण के बीच पाया है इससे कोई यह न समझ ले उनमें बालिका सुलभ सरलता या स्त्री जनोचित रसिकता नहीं थी वास्तव में उनका सरस और सरल व्यवहार अनेक स्थलों में उनकी गरिमा को भले ही उस समय के लिए कुछ ढांक देता था तथापि वह उन्हें सर्वसाधारण के साथ हिला मिलाकर एक परम आदमी की सृष्टि कर देता था दूसरा कोई जहां अत्यधिक बुद्धिमान दिखाकर अथवा अपनी अज्ञता छिपा वाह वाहि लुटना चाहता है वहाँ माँ अपनी अक्षमता सरलता सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेती थी और दूसरों के सामने अपने कुछ स्वेच्छा से हास्यास्पद बनाकर स्वयं भी दिल खोलकर हंसी में साथ देती थी कलकत्ते में प्रथम आगमन के समय माता जी एक बार स्नानागार में गई वहाँ जाकर नल खोलते ही उसे सो सो शब्द होने लगा इससे डर कर वे तुरंत बाहर निकल आई और कहने लगी कि नल में सांप घुस गया है यह सुनकर सभी हंस पड़े क्योंकि सभी को मालूम था कि बहुत देर तक पानी बंद रहने से नल में हवा भर जाती है और फिर नल को खोलते ही जोरों से हवा निकलती है जिससे ऐसा शब्द होता है दूसरों की इस हंसीब पर लज्जा न मान सीमा स्वयं भी अपनी इस यज्ञता पर हंस पड़ी थी बाद में भी भक्तों के सामने यह कहनी कहानी कहवे सरल बालिका किन आमोद किया करती थी जयराम बाटी में श्री माँ जो लालटेन रखती थी उसकी चिमनी के चारों ओर तार का घेरा था उस लालटेन को श्री बड़े यत्न से रखती थी जिससे वह बहुत दिनों तक चला था इतना होने पर भी वे उसकी चिमनी निकाल कर साफ नहीं कर सकती थी और कहा करती थी उसमें बहुत से कल पुर्जे हैं मैं खोल नहीं सकती हूँ कलकत्ते के एक लड़की की प्रशंसा करते हुए बोलती थी अमुक की बहू घड़ी में चाबी देना जानती है श्री रामकृष्ण को हिसाब में तिलमिली लगती है थी और माँ को कल पूर्जे में युग प्रवर्तन के लिए अवतीर्ण इस युग्म आत्माओं का विज्ञान तथा तो विज्ञान की देन के संबंध में यह अपूर्व मनोभाव मनन करने योग्य है इसके बाद आता है माँ का दाम्पत्य जीवन संबंधी ज्ञान उनकी भतीजी राधु ने एक दिन उनसे शिकायत की कि उसे उसके पति मनमत ने थप्पड़ मारा है कारण पूछने पर राधु ने कहा कि उसने मनमत को गमछा फेंक कर मारा था मां क्रोध का भान कर राधु का पक्ष लेती हुई इस प्रकार बोलने लगी मानो मनमत का ही इसमें दोस्त था लेकिन वहां उपस्थित एक महिला ने जैसे ही कहा कि जब राधू ने गमछा फेंक कर मारा तब पति का थप्पड़ मारना अस्वाभाविक नहीं है वैसे ही माँ बोल उठी अच्छा ऐसी बात है बहुरानी। तुम लोगों में क्या ऐसा होता है ठाकुर के साथ तो मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ मैं ये सब नहीं जानती किंतु राधु में से बोली सुन तब तो तेरा ही दोस्त है अभी अभी तो बहुरानी ने कहा अनेक समय वे इच्छापूर्वक दूसरों के साथ लड़ाई किया करती थी बहुत से सेवकों के सामने रहने पर भी माँ एक लड़के से कह रही थी दे बेटा दो चार फूल तोड़ दे मेरे लाल लड़का किसी तरह फूल तोड़ने को राजी न होता था और माँ भी छेड़ने वाली नहीं छोड़ने वाली नहीं थी अंत में उसी से उन्होंने फूल तुलवाया बहुत सी सेविकाओं के रहने पर भी सीमा गांव की एक बूढ़ी को पकड़ बैठी दे बेटी जरा पैरों को सहला दे पैर बड़े दुख रहे हैं बूढ़ी किसी तरह राज़ी नहीं होती थी कहती थी कि दिन भर के परिश्रम से वह क्लांत है कहाँ तक कहाँ रात को थोड़ा विश्राम करेंगे कि फिर पैर फैलाना फिर भी माँ ने कहा देना जरा हाथ फेर दे और करेगी कि ही क्या बेटी आखिर माँ की ही जीत हुई राम मा उस समय लड़के के बदनगंज में पढ़ते पढ़ते थे और शनिवार को छुट्टी के बाद माँ के घर आते और कामकाज करते सोमवार को लौट जाते थे थी माँ ने उन्हें दीक्षा दी थी और खूब स्नेह करती थी एक दिन बहुत से भक्त जमा हुए राम मय और माँ दोनों रोटी बेल रहे थे और नलनी दीदी सेक रही थी राम मय के हाथ खूब चलते थे एक साथ वे तीन रोटियां बेल रहे थे और बिना हाथ लगाए ही उन्हें घुमा लेते थे इस तरह काम हो रहा था कि अचानक नलनी दीदी बोल उठी बुआ राम की रोटियाँ तुम्हारी से अच्छी फूल रही है माँ छोटी बालिका की तरह रुट कर चकला बेलना एक तरफ हटाती हुई बोली तो मैं नहीं बेलूँगी नहीं बेले मैं रोटी बेलते बेलते बूढ़ी हो गई हूँ और कहाँ वह कल का बच्चा गला दबाने से दूध निकलता है वह मुझसे अच्छा बेलता है राम मैंने चकला बेलन सरका कर कहा माँ आप अगर ना बेलें तो मैं भी न बेलूँगा और नलनी दीदी से बोले आप भला कैसे समझती हैं कि कौन सी मेरी है और कौन सी माँ की तब माँ फिर बेलने बैठी सीमा के जीवन में विनोद प्रीता की कमी न थी एक दिन निवेदिता और क्रिस्टिन आई निवेदिता ने दो चार बंगला शब्द सीख लिए थे उन्हीं की सहायता से कहा माँ देवी, आप हैं हम सबकी काली क्रिस्टिन ने भी अंग्रेजी में उसी बात को दोहराया यह सुनकर माँ मुस्कुराती हुई बोली बेटी मैं काली वाली नहीं हो सकूँगी तब तो जीव निकाल रहना पड़ेगा इन बातों को अंग्रेजी में समझा देने पर निवेदिता था कृष्णन क्रिष्ट, ने कहा माँ का उतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा हम सब उन्हें जननी के रूप में देखेंगे श्री रामकृष्ण हम लोगों के शिव हैं जब यह माँ को समझा दिया गया तब उन्होंने हंसते हंसते कहा अच्छा तो फिर देखा जाएगा जयराम बाटी में माता जी को ज्वर को आया था इसलिए साबुदाना खाते खाते भक्त संतानों की ओर देखकर उन्होंने कहा क्यों आज देखती हूं कि प्रसाद में तुम लोगों की भक्ति नहीं है दूसरे एक दिन श्री माँ प्रसन्न मामा के घर में पैर लटका कर बैठी थी प्रकाश महाराज के ने पास जाकर कमल के फूलों से उनके चरणों की वंदना कर कहा मां मुझे फिर मत घुमाइए श्री ने उत्तर दिया तुम मुझे छोड़कर इतने दिन घूम सके और मैं थोड़ा भी न घुमाऊँ श्री स्वयं हँसी मजाक करने पर भी जब किसी की अल्पबुद्धि पर सब उसका उपहास करते थे उस समय उस बेचारे को आघात न पहुंचाकर उसके प्रति सहानुभूति ही दिखाती थी उनके अंतिम बाद जयराम बाटी में रहते समय रांची से अनेक भक्त बड़े दिन की छुट्टी में बहुत सा फल लेकर आए भावनी देवी नाम की श्रीमा की एक दूर संबंध की विधवा बहन वहाँ उपस्थित थी माँ के यहाँ वे भाविनी मौसी के नाम से परिचित थी मौसी की बूढ़ी माँ उस समय अस्वस्थ थी इसलिए श्री बूढ़ी के लिए दो बेदाने मौसी के हाथ पहले ही दे चुकी थी इसके बाद ही रांची से आए फलों को देख मौसी की ओर और, और पाने की इच्छा हुई इसलिए वे दीर्घ निश्वास लेती हुई बोली आह परम हंसदेव के साथ पहले मेरा ही ब्याह होने की बात हुई थी उस समय उन्हें पागल समझ पिता ने मेरा ब्याह उनसे नहीं किया यदि वह ब्याह हुआ होता तो ये सारी चीज़ें मेरे ही घर आती वहाँ पर जो कोई उपस्थित थे सब बात सुन हंस पड़े माँ के मुख पर भी जरा सी मुस्कुराहट दिख पड़ी पर वह अवज्ञा की नहीं सौहार्द की हंसी थी उन्होंने मौसी से कहा तो लेना तुझे और जो जो चाहिए और सेवक को आदेश दिया हरि ठाकुर के लिए कुछ उठा रख दे और पपीते बेदाना और भी कुछ फल भावनी को दे दो बाद में सहानुभूति के साथ उन्होंने मौसी से कहा देखना अपनी मां को पपीता मत खिलाना बड़ा ठंडा होता है अर्थ और अलंकार के संबंध में उनकी धारणा श्री कृष्ण के से कुछ भिन्न थी उसे लेते ही वे माथे से लगाती थी उस विषय में श्री रामकृष्ण के भिन्न प्रकार के आचरण की बात उन्हें याद दिलाने पर उन्होंने निश्चल किंतु अर्थपूर्ण भाषा में कहा था कहाँ ठाकुर और कहाँ मैं मैं जो औरत ठहरी बेटा ठाकुर ने तो मुझे सोने के गहने भी पहनाए हैं अर्थादि के प्रति उनकी श्रद्धा थी क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक है पर इसे यह न समझना चाहिए कि उसमें उनकी कोई आसक्ति थी एक बार जयराम बाटी जाने के पहले सीमा ने सेवक को दस रुपये का एक नोट दिया कि वह गांव की एक गरीब लड़की के लिए एक चादर ला दे सेवक ढाई रुपये में चादर खरीद कर बाकी रुपया जब को वापस देने गया तो माँ ने कहा कि उन्होंने पाँच रुपये का नोट दिया था इसलिए इतना रुपया वापस नहीं लेंगे तब सेवक ने जानना चाहा पिटारी में कितने दस और कितने पाँच रुपये के नोट थे यह याद है न सिमा ने कहा नहीं सेवक ने फिर पूछा कुल कितना रुपया था यह याद है क्या माँ ने उत्तर दिया नहीं तब सेवक ने कहा तो समझ लीजिए कि मैं अधिक क्यों देने लगा और अधिक लाऊं भी कहाँ से इतना कहने सुनने के बाद तब कहीं माँ ने रुपया वापस लिया माँ की यह अनासक्ति जन्मजात थी तब श्री रामकृष्ण दक्षेश्वर में थे यह सोच करके उनके तिरोधान के बाद श्री माँ के जीविका निर्वाह के लिए कुछ प्रबंध रहना चाहिए उन्होंने एक बार सीमा के लिए दो सौ रुपये का प्रबंध कराया था वह रुपया माँ ने पोटली में बाँध कर मसाले के हांडी में रख दिया श्री रामकृष्ण को जब यह मालूम हुआ तब उन्होंने उन्हें सावधान कर दिया क्या रुपया इस तरह रखना चाहिए यह बात एक सेवक से कहकर माँ मुस्कुराती हुई बोली थी देखो अब उनकी इच्छा से कितना रुपया आता जाता है अर्थ का आना जाना श्री माँ साक्षी रूप में देखा करती थी पहले पहल तो वे भक्तों के लिए प्रणामी रुपये को स्पर्श भी नहीं करती थी गोलाब माँ आदि जब जो वहाँ रहती वे ही उसकी व्यवस्था किया करती थी बाद में विधाता के विधान से जब राधु का सहारा ले श्री का मन जागतिक भूमि पर उतर आया और उनका परिवार बढ़ चला तो उन्हें स्वयं ही हर तरफ संभालना पड़ता था उस समय भी मनी आर्डर से रुपया आने पर पहले पहल मामा लोग ही उसे रखते थे पीछे कोई सेवक माँ का नाम लिख देता था माँ अंगूठे का निशान लगा रुपया इकट्ठा रख देती थी रुपयों को अधिक उलट पलट करना गिनना बजाना उन्हें पसंद न था वे कहा करती थी रुपये की खनखनाहट सुनकर गरीबों के मन में लोभ आता है रुपया एक साधारण बक्सा में ही रहता था पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता था बक्स की चाभी सेवक के हाथ में देवे वे रुपया निकाल देने को कहती थी अथवा स्वयं बक्स खोलकर कहती थी यह है ले जाओ बाज़ार से खर्च करके जो रुपया वापस आता था उसे भी बिना देखी ही वे उठाकर रख देती थी कभी कभी माँ स्वयं चीज़ें खरीदती थी देराम बाटी के सतीश सामुई की माँ प्रायः तरकारी बेचने आती थी श्री माँ तरकारी खरीद मुट्ठी भर पैसे निकाल उसके सामने रख देती थी कि उसमें से वह अपना पैसा ले ले कभी कभी वह घर जाकर देखती कि उचित मूल्य से अधिक पैसे ले आई है तब उसे वापस कर जाती थी इससे कोई यह न समझ बैठे कि श्रीमा माँ करती थी अथवा उन्हें कोई सांसारिक ज्ञान ही नहीं था स्वयं सभी विषयों में उदासीन रहने पर भी दूसरों को सतपथ में ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी थी इस कारण उन्हें सभी और विशेष दृष्टि रखनी पड़ती थी विशेषकर जयराम बाटी में नया मकान बन जाने के बाद से तो कर्तरी रूप में वहां के कामकाज में और भी अधिक ध्यान देने पड़ता था नए मकान पर स्थानीय पंचायत ने वार्षिक चार रुपये टैक्स बांध दिया पहली बार टैक्स पटा दिया गया माँ वह नहीं जानती थी क्योंकि तब वे कलकत्ते में थी दूसरी बार टैक्स दूसरी बार उनकी उपस्थिति में जब चौकीदार टैक्स लेने आया तब उन्होंने सेवक को देने के लिए मना किया और कहा कि दौड़ धूप करके टैक्स माफ करा लो थोड़े से रुपये के लिए मां की यह दृढ़ता देख यद्यपि सेवक को आश्चर्य हुआ तथापि वह खोल कर कुछ न कह सका बाद में माँ ने उसे बुलाकर कर समझाया आज मैं यहाँ हूँ भले ही चौकीदार के को रुपये दे दूँ पर बाद में साधु ब्रह्मचारी कोई रहेगा शायद उसे भीख मांग खाना पड़े वह भला कहां से दे सकेगा जो हो पर इस चेष्टा के फल फलस्वरूप दूसरे वर्ष से उसकी माफी हो गई ज्ञान महाराज जयराम बाटी में रहते तो वे अधिक दाम देकर भी शुद्ध दूध खरीदना चाहते थे वे ग्वालों से कहा करते थे रुपये का आठ शेर ही दो पर वह शुद्ध दूध हो यह सुनकर माँ ने उन्हें डांटा यह क्या ज्ञान यहाँ पैसे के पाव भर दूध मिलता है गरीब पी सकते हैं और तुम इस तरह भाव बढ़ा रहे हो ग्वाला तो पानी मिलाएगा ही भाव बढ़ा देने से यह सोचकर कि पैसा अधिक मिलेगा वह दूध में अधिक पानी मिलाना चाहेगा नवासन के आश्रम में रहते समय ज्ञान महाराज ने एक बार मां के घर के लिए अधिक दाम देकर बहुत शुद्ध दूध खरीदा और उसे लेकर गोपेश महाराज जयराम बाटी चले पर रास्ते में उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी सी मछली है इसलिए उन्होंने सोचा कि वह दूध ठाकुर की सेवा में नहीं लग सकता अतएव उसे फेंक देना ही अच्छा है फिर भी अपने बुद्धि से काम न ले वे उस दूध को माँ के पास ले आए और सारी बातें कह सुनाई फेंक देने की बात सुनकर माँ ने कहा फेंक क्यों दूं? ठाकुर के भोग में ना आएगा पर घर में बाल बच्चे हैं वे तो पी सकते हैं इस उदाहरण से शायद कोई श्री की सांसारिक बुद्धिमत्ता का ही परिचय पाएगा किसी उच्च भाव का नहीं इसलिए इसके अनुरूप और भी एक उदाहरण दे रहे हैं एक दिन कंबल बेचने को एक स्त्री उद्बोधन आई और नलनी दीदी मोल, मोल तोल करने लगी कंबल वाली सवा रुपया चाहती थी पर नलनी दीदी के ही दीदी मोल तोल करने लगी कंबल वाली सवा रुपया चाहती थी पर नलनी दीदी एक ही रुपया देना चाहती थी इस प्रकार मोल तोल चल रहा था कि दूर से श्रीमा ने नलनी दीदी से कहा तू चार आने पैसे के लिए इतनी देर से झमेला कर रही है छह वह तो दो पैसा पाने के लिए ही सर पर बोझ लिए दरवाजे दरवाजे घूमती है और तूने थोड़े पैसे के लिए उसे इतनी देर तक अटका रखा है तुझे भला कंबल की जरूरत ही क्या है सभी कुछ तो तेरे पास है तो भी खरीदने गई है बल्कि बहुरानी बगल में बैठी छिरोद बाला राय को अगर एक देती तो अच्छा होता वह कंबल के सिवा दूसरी चीज का व्यवहार नहीं करती तो भी केवल एक कंबल इतने जाड़े में वह इसी से काम चलाती है पर किसी के पास हाथ नहीं फैलाती माँ इतनी खबर रखती है यह दग छिर बारा बाला की आँखें छलछला आई